अविने पुत्र चंद्रमा के समान सुंदर आकृति वाले स्वामी कार्तिकेय का दूसरा नाम स्कंद भी है पुलस्त्य गोत्रिय मेधा की थी कश्यप गोत्रिय वसु पुरुवंश में उत्पन्न ज्योतिषमान अंगिरा के पुत्र धूतीमान वशिष्ठ गोत्र में उत्पन्न वशिष्ठ अत्रि कुल में उत्पन्न हव्य वाहन पोलवे वंशीय सुतपा ये सात रोहित मनवंतर के ऋषि माने जाते हैं उन प्रथम सावरणी मनु के धृति केतु दीप्ति केतु शाप हस्ते निरामे प्रथुश्रव अनिक भूरी मन्धु और बृहदधूत नाम के नौ पुत्र माने जाते हैं दशम मनवंतर में धर्म के पुत्र धुत्य मनु का नाम भव्य पड़ेगा इन भव्य मनु के राज्यकाल में सुख और विरुद्ध नाम के दो देवताओं के गण कहे जाएंगे ये सभी देवता एक समान कांतिवान वाले होंगे और एक समान धर्म वालों की संख्या में सो होंगे ऋषियों ने इन देवताओं के लिए पुरुषों का प्रमाण करना बतलाया है धर्मपुत्र धुत्य मनु के राज्य में ये देवों के पद पर आसीन होंगे इन सब देवों के स्वामी राजा परले गोत्र के भविष्यमान भृगु के गोत्र में उत्पन्न परम भाग्यशाली सुकीर्ति अत्रि वंश में उत्पन्न अपोमूर्ति वशिष्ठ वंश में उत्पन्न अपोमूर्ति पुलस्तक कुल में उत्पन्न राजा प्रतिप कश्यप वंश में उत्पन्न राजा नाभाग और अंगिरा वंश में उत्पन्न अभिमन्यु ये सात उस मनुवंतर के ऋषि प्रसिद्ध होंगे भूरी बेंड, वीर रेवान, शतानिक, निर्मित्र, वृश्चैन, जयधर्त, भूरी दुमन और सुवर्चा ये दस भाव्य मनु के पुत्र होंगे। ग्यारवे सावर्ण मनु के राज्यकाल में उन परम भाग्यशाली देवगणों के तीन विशेष गण प्रसिद्ध होंगे। उन तीनों के ये नाम हैं निर्माणित कामज। और मनोजब उन स्वर्गवासी देवताओं के एक-एक गण में तीस-तीस देवता होंगे विद्वान लोग महीने में जिन तीस दिनों की गिनती करते हैं वे ही निर्माण रति देवगण है, रात्रि और विहंगात्मक देवगण कामज और मनोजब देवगण के नाम से प्रसिद्ध हैं भविष्यकाल में देवताओं के ये तीन गण मुख्य माने जाते हैं उन देवताओं के अधिश्वर वृष नाम के देवता होंगे उस मनवंतर के सप्तऋषियों के इस प्रकार नाम है हविष्यमान वशुमान वरुणी भग पुष्टि पुलस्त्य कुलभूषण निश्चर और अग्नितेजा ये सात 11 देवगण मुख्य माने जाते हैं सर्ववेग सुधर्मा देवानिक प्रभा शेम धर्मा ग्रहेषु आद्रव और ओणरक ये 11वें के सावर्ण मनु के पुत्र माने जाते हैं 12वें मनवंतर में रुद्रपुत्र रक्त सावर्ण मनु का राज्य काल होगा उस समय वर्तमान देव गणों के पांच मुख्य माने जाते हैं उनके नाम हरित रोहित सुमना सुकर्मा और सुपार ये पांच मुख्य गण माने जाते हैं ये सभी देवगण ब्रह्मजी के मानस पुत्र माने जाते हैं इनके एक-एक गण में दस-दस देवता रहते हैं इनमें अरुनिंत तथा हीव विद्वान है, पर्वतानुचर अप अंशु मनोजब ऊर्जा स्वाहा स्वधा और तारा ये दस हरित गण के मुख्य गण माने जाते हैं तप जानी भ्रति, वाचा वंधु, रज राज स्वर्णपाद वायुष्टि और विधि ये दस रोहिंड गण माने जाते हैं अब सुकर्म के गणों का वर्णन करूंगा सुपर्वा वृषभ पृष्ठ कपि धुमन विपक्षीचत विक्रम करम निभ्रत और क्रान्त ये 10 सुकर्मा कर्म के नाम से माने जाते हैं वर्षोदित जिष्ट पर्चवरी धूतिमान हवी शुभ भविष्यकरत प्राप्ति व्याप्रथ व्याप्रथ और दशम ये सुपारा नाम के देवगण के नाम से पुकारते हैं इन देवों के स्वामी यशश्वी हेतु धाम होंगे कृती सुतपा तपोमूर्ति तपस्वी तपोअश्यान तपोर्ति और तपोमति ये सात ऋषि उपरी मनवंतर के माने जाते हैं सावर्णि मनवंतर में देववान उपदेव देवश्रेष्ठ विदुगध मित्रवान मित्रविंधु मित्रसेन अमित्रहा और सुवर्चा ये बारह मनु के पुत्र माने जाएंगे तेरवे रोच्य नामक मनवंतर में तीन ही देवगण होंगे ये सब तपस्वी ब्रह्म जी के मानस पुत्र कहलाएंगे यही भावी मनवंतर में सोम पीने वाले देवों के पदम आसीन होंगे यज्ञकर्ताओं के साथ इस मनवंतर में कुल 33 33 देवगण होंगे आज वृषदाज्य ग्रहश्रेष्ठ और दूसरे देवगणों को मिलाकर उन देवताओं की गिनती 30 ही होगी मैं इन सब का अलग-अलग वर्णन कर रहा हूं संपति प्रयाज और अप्याज नाम के देवगण सभी सुत्रामा गण के नाम से पुकारे जाते हैं अनुयाज्य प्रsdaत्र्याशी देवता सुकर्म नाम से प्रसिद्ध होंगे उपपात्र्य नाम के देव गण सधर्म नाम के गण अधीन कहे जाते हैं इन सब देव के स्वामी इंद्र महाबलशाली देवस्वती होते हैं ये रुचि पुत्र और पुलह के नाती माने जाते हैं अंगीरा पुत्र ध्रतिमान पत्थिवान तत्वदर्शी निरुत्सक निष्प्रकंप निर्मोह वशिष्ट वंश में उत्पन्न स्वरूप ये सात मनवंतर के ऋषि कहे जाते हैं चित्रसेन विचित्र तपोधर्म धृत्त भव अनेक वृद्ध छत्रव्रद्ध सुरस निर्भय और प्रथ ये रोच्य मनवंतर के मनु के पुत्र माने जाते हैं भविष्यकाल के 14वें मनवंतर में भोक्त्य नाम के मनवंतर में देवों के पांच गण कहे जाते हैं उनके नाम इस प्रकार हैं चाक्षुष, कनिष्ठ, पवित्र, भाजर और वाचाव्रद परवर्ती तथा मनु के सातों पुत्रों के चाक्षुष पुकारते हैं। व्रददादी सात समूह को सात कनिष्ठ देवगण कहे जाते हैं। अग्नेध्र, कश्यप, पुलस्त्य, मागध, भार्गव, अग्नि वा, अगिरसहू, परम तेजस्वी, सुवल ये मोत्सेमनु के राज्यकाल में बल उत्पन्न होने वाले उनके पुत्र हैं ऊपरी बताएँ ये चार गण सावर्ण मनु के नाम से प्रसिद्ध हैं वे ब्रह्म आदि चारों देवताओं के पुत्र माने जाते हैं विवस्वान के पुत्र मनु भी सावर्ण मनु के माने जाते हैं रोच्य और भोत्य ये दो मनु पुल और भार्गव गोत्र में उत्पन्न हुए हैं इन्हीं भोत्य मनु के कल्प समाप्त हो जाता है सूत जी बोले हे ऋषियों जब सब मनवंतर में समाप्त हो जाते हैं और उनके बहुत से युग बीत जाते हैं तो सृष्टि का संहार होता है इस प्रकार बतलाया जाता है अंतिम मनवंतर में ये सात भृगु वंश में उत्पन्न देवगण 71 युगों तक समस्त त्रिलोकी में राज्य करेंगे इसके बाद अंत में पितरों, मुनियों, सप्तरिशियों, यज्ञ कर्म, यजमान और मुक्तों के साथ तीनों लोकों को छोड़कर सर्वशक्तिमान देवता महर्य लोक को चले गए। इस प्रकार इन सब को छोड़कर चले जाने पर तो मनवंतर समाप्त होकर यह तीर्थ निराधार हो जाएगा। हे ब्राह्मणों, उस समय सभी स्थान शून्यमय हो जाएंगे स्थाई देवगण भी अपने-अपने स्थान छोड़ देंगे तारा ग्रह नक्षत्र निराधार होकर नष्ट हो जाएंगे त्रिलोक के की सभी संपत्तियां नष्ट हो जाएंगी तथा इंद्र इत्यादि मुख्य देवता चाक्षुष आदि इत्यादि सभी देवगण महरलोक में जाकर कल्प पर्यंत तक रहेंगे इस तरह महरलोक कल्पवासी दूसरे देवों के साथ मिलने पर वे 14 मनु के साथ शेष शरीर जन लोक को चले जाते हैं देवताओं के महर से जन लोक में जाने के बाद केवल इस जीव शेष रह जाते हैं मह भूमि इत्यादि सभी स्थान शून्य हो जाते हैं देवगण कल्प पर्यंत तक रहने के बाद अनन्य देवताओं की तरह स्थानों को प्राप्त कर ऊपर चले जाते हैं